जो सेवक अपने कानों से स्वामी के निंदा सुनता है परिहार नहीं करता है तो गौबध का पालक लगता है परिहार नहीं करता है तो गौ का पातक लगता है यह सोच धार धरनी पर कर मारे क्रोधाग्न दबाए दबे नहीं अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी ये चला तू चला नहीं डगमगा उठे इस पर धरते चकराया माथ सभा भर का लंका में हल चला आया उड़ गया रंग लंकेश्वर का सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दसानन धरसी पर हाथों से उन्हें उठाता था, था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर छे तो तुरंत ही उठा लिए फिर अवसर मिला नहीं खल को कारण अंगद ने शेष चार फेंके चटपट रामादल को मुकटो पर बानरों के जिस क्षण पहुंचे दृष्टि बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि यह तारे हैं या अंगारे बिजली है या कि बज्र हम सब क्यों हम सबको है कुछ दृष्टि रोग अथवा आसुरी अस्त्र है कर बोले राघविंद्र नक्षत्र नमे रावण के मुकुट सुघर है यह सुनकर झपटे हनुमान चारों को क्षण में ले आए वे रत्न झटित राज से मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए बोले अंगद के जाते ही रुक सके नपास निचर के यदाम य दंड भेद शरणागत हुए सियावर के इधर हुआ क्रोधांध वह भूला शिष्टाचार था समीप जो असुर दला उससे का पुकार पकड़ो इस धीत बानर को रस्सियाँ बांधने को लाओ लोहे के गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ मुखिया बलवान उधर आओ मुखिया बलवान इधर आओ आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ आओ रामा दल में जाओ बा भालुओं को खा जाओ वनवासी दो लड़कों को मेरे सन्निकट लाओ। या कार्य भारी हो तो बेटा तुम सनिकटाचित जैसे वचन सुन कर बारम्बार प्रणय में कर बोले बाली कुमार ओ झूठे नारी चोर मूर्ख क्या संपात हो गया तुझे ले आऊ कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे आँखों से देखा चमत्कार किंकर का है मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का लंका है गूलर फल समान गुनगो से निश्चर बसते हैं बनरो का तो स्वभाव है पल खा कर पेड़ तोड़ते हैं जिस घर में हर का नाम नहीं उजड़ हो जाए जल जाए जो रसना उसे नहीं भजते वह सड़ जाए वह गल जाए रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद आगे यदि कुछ कहा तो होगा महा क्या गरज पड़े है सागर को जो किसी ताल से मेल करे किस लिए दिवा कर दीवा कर दीवान दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे तपसी है गन्ने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है मत करे अजान की सी बातें जान की जान की सा जान किस दस को सको गर्मोन्मत महान बोला रे थान के जान के इसकी जान अनजान अन जान, जान की अजान के अब जान जान की झांसी है दे दे जान की नहीं तो सुन जान की जान की प्यासी है अबला को कल पाएगा तुम तो, कल कभी नहीं तो पाएगा पाथ के पात को का बदला पर आज नहीं तो कल पाएगा असरों के गुण तो घाता है यह तेरा धोखा है चल है अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखो इसमें कितना बल है यह कर, कर ध्यान शक्ति का धर्म अंगजे पांव जमाते हैं युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं छड़ भर में पाँव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो तब गरज बाल सत बोल उठे वह आ जाए जिसमें बल हो मेरा यह पाँव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता जी को मैं हार गया अब तो खलबल मच गई उठे सभी प्रणठान झपट झूठ पड़ पाँव पर बड़े बड़े बलवान अड़कर बढ़कर गिरकर कर पढ़ कर उठ उठ कर होड़ लगाते थे पग हटता था नटीले का हट दर्मी हट हट जाते थे ऐसे वैसों की क्या गिनते बल इंद्र जीत का घटा पृथ्वी का पे भूकंप हुआ पर पाव तिल भर हटा तब तो दस कंधर आप उठा बेसो हाथों को उठा लिया जब रावण को बढ़ते देखा पर रावण ने हट पर रामदूत ने हटा लिया बोले सेवक के पाँव पड़ क्यों अपनी शान घटाता है क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें लज्जा क्यों खाता है क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास विकलांग विवरण विकल विवल व्याकुल विलचित बलवान हुआ लज्जा के नद में डूबा पानी पानी अभिमान हुआ अंगद बोला है यह क्या चित को सुस्त्री मान करे मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज त्रुटियों पर या अपन ध्यान करे रे जाओ सत्पर ही कोई मेरे चौका नाश शीघ्र लाओ राजा पर प्रेत सवार हुआ शाना ही कोई बुलवाओ क्रूर हास्य सुन की सका जला जल गया और आंख बदल कर कहा सुन दुर्तों के सिर मोर जा हट जा भाग जा यहाँ से अन्यथा बुरा फल पाएगा मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू तो फिर जुबा चलाएगा उन तब से बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मै रण करने को वे उल्टे घर जाए क्यों आए कटने मरने को अंगध बोले धन्य है है पैरोसे लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल श्री महाराज नाराज न हो मैं राम दल को जाता हूँ अंतिम प्रार्थना और भी है जाते जाते समझाता हूँ यदि रघुराई की में गए तो जीते जीतर जाओगे अन्यथा अकाल मृत्यु होगी मर जाओगे जिस तन पर है अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छुट जाएगा बस अंत बसंत काल का है खिलाव पवन लूट जाएगा जो मिट्टी है मिट्टी ही है बतलाओ वह मुहूर्त कैसी जो एक रंग में रहे नहीं उसकी रंगत रंगत कैसी जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है उसमें अनुराग बढ़ाना क्या जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा उसको जल से सींचना क्या सर्वदा रहे जो साथ नहीं उसके कुछ काल संधि ही क्या जिन पुष्पों को मुरझाना है उनकी मादक सुगंध ही क्या है धूल रचित जो धूल काय फिर उसे धूल में जाना है खोजना धूल में फिर उसका बस केवल धूल उड़ाना है इसलिए उठो सत्साधन को छोड़ो सौंदर्य उपासना को है मार्ग भक्त का यही ठीक निर्मर्क कर निज मन को वासना बढ़ाते हैं जितनी उतनी यह डायन बढ़ती है नागिन को जितना दूध मिले उतना ही गरल उगलती है इस कारण तज कर राज लोभ आनंद धाम में जाओ तुम सच्चा आराम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम जो अंधाता को भूल गया रोता है आठो याम वही परिणाम जानते हो सब कुछ फिर भी करते हो काम वही यह धरा धाम धन्य धान थबे जाएंगे रावण साथ नहीं है यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा हाथ नहीं जब मैं जो सोते हैं उसको हम राधे श्याम जगाएंगे तू माने चाहे ना माने हम तो तुझको समझाएंगे कैसे बैठे हो आलस में तो से राम कहो ना जा भोर भयो मलमल मुँह धोयो दिन चढ़ते ही उधर टटू बातन बातन सब दिन खोयो सांझ भई पल कापर सोयो सोबत सोबत उमर सुरानी काल से सुमराया कैसे बैठे हो आलस में तो फे राम कहो ना जाय लखतो राशि में भर माये बड़े भाग्य नर दे पाए अब की करियो खरी कमाए भौसागर में तरियो भाई राधे श्याम जन्म फिर सो बार बार नहीं आए कैसे बैठे हो अलसाय तो पे राम कहो ना जाए तो पे राम कहा ना जाए इस प्रकार थे तावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगे लौटे बाली कुमार दसकंधर निज गृह गया हो अत्यंत उदास रामदूत भी आ गए इधर राम के पास अंगद को आता देख रघुराय उठे सम्मान किया तब शीर्ष नवा कर ने सारा संवाद बखान किया फिर उन मुकटों की कथा चले घंटों कपिदल में हंसी रही आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही जब जांबुवंत बोले अंगद जाकर कुछ विश्राम करो तुम भी अब श्रोताओ समेत हर कीर्तन राधे श्याम करो तुम भी अब श्रोताओ समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो